कवितावली उत्तरकांड राम भक्ति की याचना चित्रकूट वर्णन जहां भनु पावनो सुहावनी बृहंगमय देखियति लागत आनंद खेत कूट सोम सीता राम लखन निवास बास मुनिन को सिद्ध साधु साधक सब विवेक बुट सोम झरना झरत झार शीतल पुनित बार मंदाकनी मंजुल महेश जटा जूट सोम तुलसी तो। का वन अति पवित्र है और पशु पक्षी अत्यंत सुहावने हैं तथा जिसे खेत के टुकड़े के समान हरा भरा देखकर बड़ा आनंद होता है जहाँ सीता राम और लक्ष्मण का निवास था जहाँ अनेकों मुनिजन रहते हैं तथा जो सिद्ध साधु और साधकों के लिए विवेक रूपी वृक्ष के समान है जहाँ सभी झरनों से अति शीतल और पवित्र जल झरता रहता है तथा मंदाकिनी नदी श्री महादेव जी के जटाजूट के समान जान पड़ती है तुलसीदास जी कहते हैं यदि तुम्हें भगवान राम के सच्चे स्नेह की चाह है तो प्रेम पूर्वक अद्भुत चित्रकूट का सेवन करो मोह बन कलिमल पल पी जान जी साधु काय विपरण के भय को निवारि है देनी है रजाय राम पाई सहाय लाल लखन समर्थ बीर हेर हेर मारी हैं मंदाकनी कनि मंजुल कमान यति बान जहाँ बारी धार धीर धरी सुकर सुधारी हैं चित्रकूट अचल अहेर बैठो घात मारो पातक के ब्रात घोर सावज सावज संघारी हैं, वन में में रूप पशु कल मांस से मोटे हो रहे हैं। ऐसा सावजारीघुनाथ जी ने आज्ञा दी है अतः समर्थवीर लखनलाल की सहायता पा चित्रकूट अचल अहेरी होकर उनकी घाट में बैठे हुए हैं वे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे तथा तो इस प्रकार साधु गौ और ब्राह्मणों के भाव को भय को हटावेंगे उसके लिए वे मंदाकिनि जैसी मनोहर कमान तथा तो उसके जल की धारा रूप बाणों को अपने कर कमलों से धैर्य पूर्वक धारण करेंगे लाग दवार पहाड़ ठही लहकी लंक जथा खो की चार चुआ चहुओर चले लपटे झपटे सोतमी तो की क्यों कहे जात महासुषमा उपमात की ताकत है कभी कौकी मानो लगी तुलसी हनुमान ही है जगजीत चराय की चौकी एक समय चित्रकूट में दावान लगी गोसाई जी अब उसी का वर्णन करते हैं इस समय चित्रकूट में डटकर कर दावान लगी हुई है और इस प्रकार प्रज्वलित हो रही है जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी दावाग्नि के ताप से तप कर सुंदर पशु ओर को इस तरह भागे जाते हैं जैसे लंका में आग की ज्वालाओं की लपक से तो तोसे हुए राक्षस लोग इधर उधर भागे थे उस समय की महान शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए उसकी उपमा को विचारता हुआ कभी बड़ी देर से ताकता रह गया है परंतु उसे इसके अनुरूप कोई उपमा नहीं मिलती ऐसा जान पड़ता है मानो हनुमान जी के वक्षस्थल पर संसार को जीतने का दड़ाऊ पदक तमगा सुशोभित हो तीर्थ राज सुषमा देव कह अपनी अपना अवलोकन तीर्थ राज चलो रे देख मिटे अपराध अगाध निम्जत साधु समाज फलो रे सोह सीता सीत को तुलसी ही हेरी हे हरे चार चरे बगरे कलोरे देवता लोग आपस में कहते हैं अरे तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने चलो उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े अपराध नष्ट हो जाते हैं वहां अच्छे अच्छे साधु स्नान किया करते हैं तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ श्री गंगा और जुमना के शुभ एवं श्याम वर्ण जल का संगम बड़ा ही शोभामान जान पड़ता है उसकी तरंगों को देखकर हृदय बड़ा हर्षित होता है मानो इधर उधर फैले हुए कामधेनु के मनोहर बछड़े हरी हरी घास चल रहे हो श्री गंगा महात्मा देव नदी दे कह जो जन जान किए मनसा कुल कोट उधारे देख चले झगरे सुर नार सुरेश बनाये विमान सवार पूजा को जूम कुसाचिर तुलसी महातान निहारे ओ कोक तिहारे जिस मनुष्य ने गंगा स्नान के लिए मन में जाने का विचार मात्र कर लिया तो उसके करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो गया उसे चलता देखकर अर्थात उसे वरण करने के लिए देवांगनाएं आपस में झगड़ने लगती है देवराज इंद्र उसके लिए विमान बनाकर सजाने लगते हैं ब्रह्मा जी जो कि उसके महात्म को जानने वाले हैं उसके पूजन की सामग्री जुटाने लगते हैं और हे गंगा जी तुम्हारी तरंगों का दर्शन होते ही विष्णु लोक में उसके लिए घर की नींव पड़ जाती है अर्थात उनका विष्णु लोक में जाना निश्चित हो जाता है ब्रह्म जो व्यापक वेद कह गम गिरा गुण ज्ञान गुणी को जो करता भरता हरता सुर साहिब साहिब दीन दुनि को, को। पानी प्रतीत सदा तुलसी तुल सेवत देव दुनि को जिस पर ब्रह्म परमात्मा को वे सर्वव्यापी कहते हैं जिसके गुण और ज्ञान की था गुणीजन और शारदा भी नहीं पा सकते जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला देवताओं का स्वामी तथा लोक परलोक का प्रभु है जो ब्रह्मा शिव और मुनिजनों का भी स्वामी है निश्चय वही जल रूप हो गया है तुलसीदास जी कहते हैं अरे विश्वास करके सर्वदा श्री गंगा जल का ही सेवन क्यों नहीं करता भार तिहार उहार मुरारी भये पर पद पाप लहोंगो प्रभु धरो पमता बड़ दोषो बरुबारीर कहती नखोरी लगे सुकहोंगो हे गंगे तुम्हारे जल के दर्शन के प्रभाव से यदि मैं विष्णु हो गया तो अपने चरणों से तुम्हारा स्पर्श होने के कारण मुझे पाप लगेगा क्योंकि तुम्हारा जन्म विष्णु भगवान के चरणों से है और यदि मैं भी विष्णु हो गया तो उनके चरणों से तुम्हारा स्पर्श होने के कारण मुझे पाप का भागी होना पड़ेगा और यदि महादेव हो गया तो सिर पर धारण करने से मुझे डर है कि इस प्रकार अपने प्रभु भगवान शंकर की क्षमता करने के बारे बड़े भारी अपराध से दुख पाऊँगा इसलिए भले ही मुझे बार बार शरीर धारण करना पड़े मैं तो श्री रघुनाथ जी का दास होकर ही तुम्हारे तीर पर रहूंगा हे भागीरथी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं मैं वही बात कहूंगा जिससे फिर दोष न लगे अन्नपूर्णा महात्मा लाल चिललात बिललात द्वार द्वार दीन भदन मल इन मन मीट नाभिस नाम ताकत सराध कै विवाह उचाह कछु ढोल न भूखे चाहत उहार दार घूर नाम शोक को अगार दुख भार भरो तवलो जन जवलो देवी द्रवे न फाली अन्न जब तक देवी अन्नपूर्णा कृपा नहीं करती तभी तक मनुष्य लालची होकर टुकड़े टुकड़े के लिए लड़ाई होता है और दीन तथा मलीन मुख हो द्वार द्वार पर बिलबिलाता रहता है परंतु उसके मन की चिंता दूर नहीं होती कहीं श्राद्ध विवाह अथवा कोई उत्सव तो नहीं इस बात की टोह में रहता है चंचल होकर इधर उधर घूमता है और यदि कहीं ढोल या तुरही का शब्द होता है तो पूछता है कि यहाँ कोई उत्सव तो नहीं है प्यास लगने पर उसे जल नहीं मिलता भूख होने पर चार चने भी नहीं मिलते पहाड़ के समान भोजन की इच्छा होती है परंतु घूरे पर पड़ी दाल भी नहीं मिलती इस प्रकार वह शोक का आश्रय स्थान और दुख के भार से दबा रहता है